नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत ही अच्छी बातें होगी आज के शो में हमारे साथ फिर से राजीव जी हैं पिछली बार हमने देखा था स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर उन्होंने अपनी विचार शेयर किए थे और उसमें व्यक्ति को किन कारणों से स्ट्रेस आता है तनाव के कौन कौन से फैक्टर हैं जिनसे तनाव आता है स्ट्रेस मैनेजमेंट है क्या इस विषय पर हमने उनसे बात की थी तो आइए अब आगे बढ़ते हैं इसी विषय पर सभी की तरफ से राजीव जी का फिर से एक बार स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में धनबाद और मेरी तरफ से को मेरा नमस्कार। <laughs> जी हाँ बहुत बहुत आपको भी नमस्कार आपका स्वागत है फिर से सेकंड एपिसोड में जिसमें हम लोग बात करेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में जैसे पिछली बार हमने ये बात सुनी थी आखिरी में किन कारणों से स्ट्रेस आता है और उसके क्या क्या फैक्टर्स हैं। अब एक और बात मैं पूछना चाहूँगा आगे कि स्ट्रेस मैनेजमेंट ये स्ट्रेटजी इसकी अगर हम लोग कुछ पैरामीटर्स निकालना चाहते हैं सिंपल भाषा में मैं आपदंड क्या हो सकता है उसके बारे में बताइए रमेश जी एक अच्छा सवाल है क्योंकि ये सभी के फायदे का है और स्ट्रेस मैनेजमेंट का इसीलिए इसको स्ट्रैटजीज बोला गया है मतलब आ, ऐसे सुझाव जिसको अगर हम फॉलो करते हैं तो हम इस्ट्रेस से बच सकते हैं या फिर हम उसको कम करने आ, कम तो जरूरी कर सकते हैं और मैं समझता हूं कि हर व्यक्ति आसानी से अपने जीवन में आ, कुछ न कुछ जरूर इसमें से फॉलो कर सकता है अगर देखिए सबसे पहले जो स्ट्रेसफुल सिचुएशंस हैं हम उनको तो बदल सकते नहीं हैं तो हमको उसको अवॉइड करने की कोशिश करें क्योंकि हम उसको स्ट्रेस की जो सिचुएशन है उसको बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते बदल नहीं सकते और अगर अगर आप स्ट्रेस की सिचुएशंस को नहीं बदल सकते हैं तो आप कम से कम अपने को बदलें ये तो आप कर ही सकते हैं तो ये हमको करके ट्राई करना चाहिए और उसके बाद है कि आप ये पता करें कि आपको किन कारणों से इस्ट्रेस हो रहा है या क्या ऐसे कारण हैं जो आपको स्ट्रेस दे रहे हैं तो आप उसको अपने से अलग करने की कोशिश करें तो आप शायद स्ट्रेस से बच सकते हैं और उसके बाद स्ट्रेस अगर आपको हो रखा है तो आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज किया करें इससे भी काफ़ी स्ट्रेस में फायदा होता है और स्ट्रेस ऐसा पाया गया है कि इससे स्ट्रेस कम काफ़ी होता है उसके बाद एक और तरीका है रमेश जी स्ट्रेस कम करने का वो ये है कि हमें जिन कारणों से स्ट्रेस होता है हम उसको किसी डायरी में कागज में लिखें और लिखने से भी स्ट्रेस जो है ऐसा देखा गया है कि काफी कम हो जाता है क्योंकि आपके जो विचार आपके दिमाग में चल रहे हैं घूम रहे हैं वो जब आप कागज पे लिखते हैं तो आपके दिमाग से वो आउट हो जाते हैं और फिर आपका स्ट्रेस कम हो जाता है और उसके बाद डेली रेगुलर एक्सरसाइज और आपका हेल्दी फूड और मैं तो कहूँगा कि अच्छी नींद पर्याप्त नींद भी अगर आप ये तीन चीज़ें अच्छी तरीके से फॉलो करते हैं तो इससे भी आपको स्ट्रेस को कम करने में मदद मिलती है उसके बाद आपको निगेटिव विचार जो है आजकल नकारात्मक सोच जो है वो बहुत चलती है लोगों में तो उससे हमको बचना चाहिए और अपने मन को पॉजिटिव विचारों से भरना चाहिए पॉजिटिव थॉट्स या थिंकिंग देना चाहिए तो ये भी हमें स्ट्रेस में बचाव में मदद करता है और एक चीज में बहुत से और भी सुझाव हैं मगर समय की सीमा को देखते हुए मैं एक चीज़ जरूर कहना चाहूँगा कि राजयोग मेडिटेशन जो है उसको करिए ये जो है स्ट्रेस के लिए बहुत ही फायदेमंद है मैंने इसको ट्राई किया हुआ है पर्सनली और मैंने इसके बहुत फायदे देखे हैं और इसको बहुत आसानी से सीखा जा सकता है किया जा सकता है तो इसके लिए आप किसी भी नज़दीक के ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर जाकर इसको सीख सकते हैं और मैंने देखा है कि राजयोग मेडिटेशन करने से मन जो है वो आपका शांत रहता है आप कूल cool रहते हैं आपकी हेल्थ भी इंप्रूव हो जाती है और स्ट्रेस तो दूर होता ही है। राजीव जी काफ़ी अच्छी बात आपने बताया कि स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में और स्ट्रेस मैनेजमेंट की जो स्ट्रैटेजी जो है उसके बारे में आपने विचार हमारे साथ शेयर किया आइए एक और बात मैं पूछना चाहूँगा हमें ये बताइए कि आखिर स्ट्रेस होता क्यों है रमेश जी आज जैसा मैं कह चुका हूँ कि स्ट्रेस जो है वो हर व्यक्ति को होता है बस फ़र्क इतना है किसी को कम है तो किसी को ज़्यादा है और ये स्ट्रेस जो है वो हमारे जीवन पर सीधा असर डालता है इसलिए आज हमें स्ट्रेस को ठीक से समझना चाहिए और इसके लिए हमें सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं हम जब बीमार पड़ते हैं तो क्यों पड़ते हैं जब हमारा बॉडी का रेजिस्टेंस पावर जिसको हम इम्यूनिटी कहते हैं वो कम हो जाता है ऐसी हालत में हमें बाहर का जो वायरस है वो अटैक करता है और हमें खांसी जुखाम बुखार व गला ख़राब हो जाता है और फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं और उससे कहते हैं डॉक्टर साहब ये बुखार केवल मुझे ही क्यों आया मेरे घर में और भी चार पाँच मेम्बर्स हैं तो डॉक्टर कहता है बहुत सिंपल सी बात है चूँकि आपकी इम्यूनिटी कम है इसलिए आपको ये बुखार आ गया तो वो हमें एंटीबायोटिक देता है ताकि हमारा जो वायरस शरीर में आ गया है वो मर जाए और साथ में कुछ मल्टीविटाम आदि भी दे देता है ताकि हमारी जो इम्यूनिटी कमज़ोर हो गई थी जिसके कारण हमको बुखार आया था वो भी बढ़ सके तो ठीक इसी प्रकार रमेश जी हमें स्ट्रेस तब होता है जब हमारे मन की शक्ति कमजोर हो जाती है तो बुखार के केस में हमारे बॉडी की शक्ति कम हो गई थी और स्ट्रेस के केस में हमारे मन की शक्ति जब कमजोर होती है तो या जिसको हम कहते हैं मेंटल रेजिस्टेंस पावर कमजोर होती है तो ऐसी स्थिति में हमें स्ट्रेस के लक्षण जो हैं साफ साफ दिखाई पड़ने लगते हैं और लक्षण जैसे चिड़चिड़ापन व्यक्ति जो है वो छोटी छोटी बात पर गुस्सा करने लगता है फिर वो ये महसूस भी करता है कि पहले तो ऐसा गुस्सा नहीं आता था पहले तो ऐसा चिड़चड़ापन मेरे में नहीं था तो कई बार वो अपनी कमजोरी को एडमिट भी कर लेता है अब ये कमजोरी किस बात की है हमें ये समझना होगा क्या ये कमजोरी शरीर की है या मन की है तो निश्चय ही ये कमजोरी जो है वो मन की है तो इससे निपटने के लिए हमें अपने मन को सशक्त बनाना होगा नहीं तो हम स्ट्रेस के शिकार हो जाएंगे राजीव जी काफी अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी लिसनर्स को भी ये बात समझ में आ रहा है कि आखिर स्ट्रेस होता क्यों है कई ना कई बातें हैं जो हमें बहुत गहराई से समझना होगा तब ये जाके कहीं ना कहीं हमारे ऊपर जो है सकारात्मक विचार डाल सकता है नहीं तो ये हमारे स्वास्थ्य को भी बिगाड़ सकता है जैसे एक और बात मैं पूछना चाहूँगा क्या तनाव होने से हमारे हेल्थ पर उसका बुरा असर पड़ता है जी रमेश जी बिल्कुल पड़ता है अगर लंबे समय तक स्ट्रेस किसी व्यक्ति को होता है तो निश्चित तौर पे उस व्यक्ति के हेल्थ पर दूरगामी फिजियोलॉजिकल और फिज़िकल इफेक्ट दोनों पड़ते हैं और फिर मनुष्य जो है वो हार्ट डिजीज़ डायबिटीज़ एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी गंभीर बीमारियों का शिकार हो जाता है और कुछ वैज्ञानिक तो यहाँ तक कहते हैं कि स्ट्रेस जो है वो एक किस्म का साइलेंट किलर है क्योंकि तो ये साइलेंटली जो है वो हार्ट डिज़ीज़ या हाई ब्लड प्रेशर चेस्ट पेन या रेगुलर हार्ट बीट जैसी बीमारियों को हमारे शरीर में जन्म देता है और एक मेडिकल एविडेंस के अनुसार 30 परसेंट इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम जो है वो केवल स्ट्रेस के कारण होती है मतलब ये भी एक गंभीर बात है जो शायद हमारे नवयुवकों को इस बात का एहसास नहीं है परंतु जो मेडिकल एविडेंस है वो ये बतलाता है और स्ट्रेस के कारण हेयर लॉस वेट गेन आज भी होता है और ये बच्चों में जो स्ट्रेस जो आजकल पाया जा रहा है उससे उनकी ग्रोथ पर असर पड़ रहा है और एक स्टडी मैं पढ़ रहा था इंटरनेट के ऊपर उसमें स्ट्रेस का सीधा जो संबंध है वो दुनिया में जो छः मुख्य कारण होते हैं डेथ के उनके साथ है जैसे कैंसर लंग्स डिजीज़ेस, हार्ट डिजीज़ेस, लिवर सिरोसिस एक्सीडेंट या सुसाइड ये मुख्य कारण है जो जिसकी वजह से इंसान की मृत्यु होती है तो इनका सीधा संबंध कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के स्ट्रेस से जुड़ा हुआ होता है और ये सारी बीमारियां जो है वो हमारे शरीर में फिज़िकल या साइकोलॉजिकल चेंजेस के कारण होती हैं जो कि इसका स्ट्रेस जो है वो इसके लिए पूरी तरीके से ज़ुमेदार होता है जी राजीव जी बात ही अच्छी बात आपने बताया कि इस तरह से हमारे सेहत पर इसका असर होता है तनाव पूरी तरह से हमारे शरीर पर काम करता है और बहुत सारी अलग अलग छोटी बड़ी बीमारियाँ भी पैदा करती है ये आपने बताया तो अ एक और बात पूछना चाहूंगा स्ट्रेस के कारण किस प्रकार के फिजिकल चेंजेस होने लगते हैं रमेश जी जब व्यक्ति लंबे समय तक स्ट्रेस का शिकार रहता है उसके ब्रेन में मस्तिष्क में कुछ केमिकल और फिजिकल चेंजेस होते हैं जो उसकी हेल्थ के ऊपर असर डालते हैं और स्ट्रेस ज़्यादा होने से कुछ केमिकल जैसे कि डोपामाइन है या एपी है इनकी मात्रा जो है वो ब्रेन में बढ़ने लगती है और इसके अलावा कुछ और स्ट्रेस हार्मोन होते हैं जैसे नाम सुना होगा का श्रोताओं ने कार्टिसोल है या एडनिल है ये भी रिलीज होने लगते हैं और ये सभी हारमोन जो है वो शरीर में मिल करके आपके चेंजेस पैदा करने लगते हैं और फिर हमारी मेंटल इम्यूनिटी को ये कमज़ोर कर देते हैं और फिर धीरे धीरे व्यक्ति जो है वो सीरियस बीमारियों का शिकार हो जाता है जिनका कि मैंने अभी जिक्र किया था तो अगर व्यक्ति ऐसी हालात में लंबे समय तक चलता रहा और उसने अपने स्ट्रेस को कम नहीं किया तो फिर उसका स्वास्थ्य जो है वो काफी खराब हो जाता है जी राजीव जी बहुत ही अच्छी बात आपने आशा करता हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है और उन्हें ये तनाव या स्ट्रेस किस हद तक गुजर सकता है इसके बारे में आपने बताया तो चलिए आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर आपसे आप सुना आप है रेडियो नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्कर रहो في तो जरा भल तुल मथोरी दे तो नशे की घोट पी तुलू तो नशे की घोट पी तुलू तो अभी तो कुछ कहा नहीं अभी तो कुछ सुना नहीं अभी ना जाओ छोड़कर के दिल अभी भरा नहीं अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं जागृति आप सुन रहे हो रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो रहो मुस्कुराते तो नमस्कार का काफी अच्छी बातें हो रही हैं राजीव जी ने स्ट्रेस मैनेजमेंट की जो बारीकियां हैं वो हमें अलग अलग फेजेस में किस तरह से काम करता है ये वो बता रहे हैं तो अब एक और बात ऐसा हो सकता है की आपने बताया की फिजियोलॉजिकल uh, चेंजेस भी होने लगते हैं तो इससे हमारे शरीर पर क्या क्या असर पड़ता है रमेश जी जैसा मैंने अभी बताया कि जब व्यक्ति लंबे समय तक स्ट्रेस से एक्सपोज होता है तो फिजियोलॉजिकल चेंजेस आने लगते हैं और इस कारण व्यक्ति को कई प्रकार के मेंटल या इमोशनल प्रॉब्लम्स जो हैं वो हो जाते हैं जैसे डिप्रेशन uh, एंगजाइटी फोबिया या पैनिक अटैक जो है वो उसका शिकार हो जाता है और इससे इसकी याददाश्त शक्ति के ऊपर भी काफ़ी असर पड़ता है और आजकल तो आप देखिए ना कि पहले जमाने में पुराने टाइम पे याददाश्त शक्ति कितनी अच्छी रहती थी और आजकल देखिए याददाश्त शक्ति नई जनरेशन की क्या हो गई है और पहले व्यक्ति इतना चिड़चिड़ा नहीं होता था अब आज तो छोटी सी बात का चिड़चिड़ा हो जाता है गुस्सा करने लगता है इमपेशेंट हो जाता है तो ये सब क्या है ये सब फिजोलॉजिकल चेंजेस के कारण हो रहा है तो ये ज़रूरी है कि अगर हमें किसी व्यक्ति में इस किस्म के लक्षण दिखाई दें तो उसको हम इग्नोर ना करें क्योंकि इससे और हेल्थ कॉम्प्लिकेशन होने का खतरा बढ़ जाता है और बेहतर तो यही है कि हम इससे बचने के लिए अपने जीवनचर्या को बदलें और अपने लाइफस्टाइल स्टाइल व सोच को भी बदलें और इसके लिए हमें कुछ स्टेप्स तो खुद लेने ही पड़ेंगे बगैर इसके तो होगा नहीं जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और ये जैसे कि मेमोरी की बात आपने कही आजकल तो बहुत सारे बच्चों को जो है काफ़ी चीज़ें याद नहीं रहती हैं और कुछ समय पहले हमने देखा था कि बच्चों को बहुत जल्दी वो चीज़ें याद हो जाती थी तो कहीं ना कहीं ये तनाव का ही कारण हो सकता है जिसके वजह से ये चीज़ें हो रही हैं एक और बात पूछना चाहूँगा आप हमारे श्रोताओं को वो स्टेप्स बताएं जिससे वो अपने स्ट्रेस को डील कर सकते हैं या कम कर सकते हैं ये एक अच्छा सवाल पूछा रमेश जी और मेरा मकसद स्ट्रेस मैनेजमेंट पर आ, आज चर्चा करने का यही है कि जो श्रोता तनाव से ग्रस्त हैं और उनको स्ट्रेस की प्रॉब्लम है तो वो स्ट्रेस को अच्छी तरीके से समझकर अगर कुछ टिप्स को वो फॉलो करते हैं तो निश्चित तौर पर उनको अपने तनाव को कम करने में मदद मिलेगी ऐसा मेरा अनुमान है तो जैसा मैंने कहा था कि स्ट्रेस से निपटने के लिए सो के उठने से लेकर रात तक जब आप सोने जाते हैं तब तक जो आपकी पूरी दिनचर्या रह रहती है रमेश जी मतलब हम दिन भर में जो कुछ भी करते हैं जैसे नौकरी कारोबार लोगों से बातचीत मुलाकात काम करना काम करवाना खाना पीना सोना और यहाँ तक कि अपनी सोच में भी हमको सकारात्मक बदलाव लाना बहुत जरूरी है और ये जो बदलाव जिनकी मैं बात कर रहा हूँ ये कोई बहुत बड़े बदलाव की जरूरत नहीं है बल्कि ये छोटे छोटे बदलाव हैं जिनको हमें लाना होगा और स्ट्रेस मैनेजमेंट के जो जानकार हैं वो ये बतलाते हैं हमें कि यदि हम इन टिप्स को फॉलो करते हैं तो निश्चित तौर पर हम अपने स्ट्रेस को कम कर सकेंगे और हम स्ट्रेस से बच भी सकेंगे राजीव जी एक और सवाल मेरे मन में आ रहा है जैसे कि आपने बताया कि स्ट्रेस कैसे कम कर सकते हैं वो कौन से टिप्स हैं जिसको फॉलो अप करने से स्ट्रेस को कम किया जा सकता है कुछ छोटे छोटे हम टिप्स को फॉलो कर सकते हैं जिससे हम स्ट्रेस को अपने कम कर सकते हैं या बच सकते हैं तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि हमें अपने जीवन में स्ट्रेस के कारणों का पता लगाना चाहिए कि किस कारण से हमें स्ट्रेस हो रहा है और जब कारण पता लग जाएगा तो उसका निवारण भी आसान हो जाता है दूसरा ये है कि हमें कैफीन, अल्कोहल या निकोटीन आदि जो सब्सटेंसेस हैं इनके सेवन से बचना चाहिए क्योंकि ये सारे के सारे शरीर में स्टिमुलेंट का काम करते हैं और स्ट्रेस को बढ़ावा देते हैं शायद ये लोगों को मालूम होगा या नहीं मालूम होगा ये मैं नहीं कह सकता मगर ये ज़रूर है कि ये सारे के सारे जो केमिकल्स हैं तत्व हैं ये हमारे स्ट्रेस को बढ़ावा देते हैं हमारे शरीर में तीसरा ये है कि हमें अपनी दिनचर्या में फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाना चाहिए आजकल आप देखिए फिजिकल एक्टिविटी जो है वो बहुत कम हो गई रमेश जी हम फिजिकल एक्सरसाइज जो है वो करते ही नहीं हैं ज़रा सा कहीं छोटा सा भी हमें काम होता है तो हम हम स्कूटर और कार से, से चलते हैं और हम पैदल चलना नहीं पसंद करते हैं साइकिल चलाना नहीं पसंद करते हैं मगर मैं तो ये कहूँगा कि हमको अपने फिज़िकल एक्सरसाइज करना चाहिए क्योंकि इससे जो हमारे शरीर के अंदर स्ट्रेस हार्मोन जो जैसे एडिन मैंने बताया था और कोर्टिसोल बताया था ये बड़े हालत में होते हैं जब हमको स्ट्रेस होता है मगर जब हम फिज़िकल एक्सरसाइज करते हैं तो ये अपने आप बॉडी में ये कम होने लगते हैं और जब ये स्ट्रेस हार्मोन बॉडी में कम होने लगते हैं तो हमारा स्ट्रेस भी कम हो जाता है और हमारा मन भी शांत हो जाता है और मैं तो ये कहूँगा कि मैं कहीं पढ़ रहा था कि जब भी कि किसी व्यक्ति को स्ट्रेस महसूस हो रहा हो तो उस समय वो तुरंत ब्रिस्क वॉक पर निकल जाए और ये बिल्कुल अजमाई हुई बात है ये ये टेस्टेड बात है कि उसको स्ट्रेस जो है वो तुरंत उसका स्ट्रेस कम हो जाएगा जाएगा नहीं कम तो ज़रूर हो जाएगा आप देखेंगे कि नींद जो है एक बहुत बड़ी कैजुअलिटी है लोग चार पाँच घंटे सोते हैं रात में देर तक सोते हैं सुबह देर से उठते हैं तो ये भी एक स्ट्रेस का कारण है वैसे नींद कम आना जो है ये भी एक स्ट्रेस का लक्षण है मगर अगर हम अच्छी नींद लेते हैं तो हमको स्ट्रेस को दूर करने में जो है वो मदद मिलेगी उसके बाद कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक्स होती हैं जो जिसको मैं यहाँ पर तो समय के कारण डिस्कस नहीं कर पाऊंगा इसके लिए कभी अलग से बात करेंगे जी। मगर यही कहना चाहूँगा कि रिलैक्सेशन टेक्निक में डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज एक ऐसी चीज है जिसको कि शायद सभी श्रोता लोग जानते होंगे उसको करना चाहिए हुँ, हुँ, तो इसको जैसे मैं बता चुका हूँ डीप ब्रीदिंग से भी काफ़ी मदद मिलती है उसके बाद हमको अपनी जिन बातों से स्ट्रेस हो रहा है उसको अपनों से शेयर करना चाहिए यह भी आजकल है कि हम हमें किसी चीज़ से स्ट्रेस हो रहा है तो हम अपने अंदर ही लेके बैठे रहते हैं हम उसको किसी से बात ही नहीं करते हैं तो स्ट्रेस बढ़ता रहता है तो अगर हम शेयर करते हैं उनको अपने लोगों से करते हैं तो हमें स्ट्रेस को कम करने में मदद मिलती है और मैं जैसे पहले भी ज़िक्र कर चुका हूँ कि हमको एक स्ट्रेस की डायरी मेंटेन करना चाहिए जिसमें हम स्ट्रेस के कारणों को लिखें और किस समय हो रहा है किस वजह से हो रहा है तो हम इसको लिखें तो फिर अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें स्ट्रेस को फिर कम करने में भी मदद मिलती है उसमें और एक चीज़ रमेश जी और मैं बताना चाहूँगा वो ये है कि हमें खुल के हंसना चाहिए जब भी मौका मिलता है जी, जी. और हंसने के बहुत फ़ायदे हैं और इससे शरीर में जो है वो स्ट्रेस हार्मोन जो है वो कम करने में काफ़ी मदद मिलती है हमारी इम्यून शक्ति जो है वो आ, मजबूत होती है और आपने हमने सबने सुनाई है कि आजकल बड़े बड़े शहरों में तो लाफिंग क्लब खुले हुए हैं जहाँ लोग जा कर के एक घंटा डेढ़ घंटा जो है वो हंसते हैं है। है। <laughs> आपने देखा भी होगा आप तो बॉम्बे जाते रहते हैं और बड़े बड़े शहरों में आपके कार्यक्रम चलते हैं तो आपने देखा होगा सुना होगा ऐसा कर इसीलिए करते हैं लोग कि उससे स्ट्रेस कम होता है और उसके बाद हमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए यह भी एक स्ट्रेस को कम करने के लिए बहुत अच्छी बात है और हमें सभी को कुछ ना कुछ एक ऐसी हॉबी ज़रूर डेवलप करनी चाहिए जिससे कि हम अपने इस्ट्रेस को कम कर सकें और उसके लिए हमें समय निकालना चाहिए पहले के टाइम में देखिए लोग अपनी हॉबीज़ जो थी अब कोई गाना गाता है तो कोई गार्डनिंग करता है कोई कोई खेल खेलता है तो इस तरीके से लोगों में कुछ ना कुछ हॉबीज़ होती थी तो अब वो चीज़ जो है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है तो ये भी एक स्ट्रेस को बढ़ावा मिलता है तो उसके बाद हमको सकारात्मक विचार जो है वो अपने मन को देने चाहिए नकारात्मक विचारों से हमें दूर रहना चाहिए अब आप आज की तारीख में कोई भी चैनल खोल के देख लीजिए कोई अखबार खोल के देख लीजिए आपको सकारात्मक न्यूज़ नहीं मिलती है सकारात्मक आपको खबरें नहीं आपको मिलती हैं ज़्यादातर जो है वो नकारात्मक चीज़ें आपके सामने आती हैं तो इसीलिए कहा जाता है कि जैसा इनपुट होगा वैसे ही आउटपुट होगा तो हमें इससे बचना चाहिए और रमेश जी एक और चीज़ है आजकल आप देखिए शोर जो है कितना सड़कों के ऊपर बढ़ गया है आपने देखा होगा हर आदमी हॉर्न बांटता रहता है कई तो ये जो हमारा नॉइज़ लेवल है ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और नॉइस भी जो है वो हमको स्ट्रेस पैदा करता है शायद इसकी जानकारी लोगों को नहीं होगी मगर जानकार लोग ये बताते हैं कि अगर एक व्यक्ति कंटिनुअस्ली शोर के माहौल में रहता है या काम करता है तो उसको डेफिनेटली वो स्ट्रेस का शिकार हो जाएगा तो एक अंत में मैं बहुत सी बातें हैं मगर एक अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर हमको ज़रूरत पड़े तो हमें स्ट्रेस की कंडीशन में अगर हमें हैं और हमें ज़रूरत पड़ती है तो हमें दूसरों से भी मदद लेना चाहिए और जैसा मैंने पहले भी बताया था कि हमें राजयोग मेडिटेशन मेडिटेशन करना चाहिए ये स्ट्रेस को कम करने के लिए बहुत ही कारगर है और इसको सीखने के लिए भी हम किसी भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर के ऊपर जाकर सीख सकते हैं वहाँ ये निशुल्क सिखाया जाता है इसमें कोई भी उम्र का व्यक्ति जा सकता है सीख सकता है और इसको बहुत आसानी से किया जा सकता है और मैं तो ये कह सकता हूँ कि मेरा अपना पर्सनल तजुर्बा तो यही है क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि मैंने बी में उनतालीस साल नौकरी किया है जहाँ की बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है चाहे वो जवान हो या कोई अधिकारी हो तो ये मेडिटेशन जो है मुझे बहुत ही फायदा करता था इसमें मुझे तो कोई दो राय नहीं है मेरे लिए तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि हमारे गण जो है वो इसको राजयोग मेडिटेशन करके देखें और इससे उनको जरूर फायदा मिलेगा चलिए राजू जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और बहुत ही अच्छा आपने इस विषय को लेकर काफी गंभीरता से इन चीज़ों को बताया कि किस तरह से आप स्ट्रेस कम कर सकते हैं और स्ट्रेस के जो बहुत सारे कारण है वो भी हमने जाना आपसे तो आशा करता हूं हमारे श्रोताओं को बहुत सारी बातें स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में पता चल गया है तो फिर से मैं रिपीट करूंगा राजीव जी ने जो आखिरी में बताया कि राजयोग एक ऐसा मेडिटेशन टूल है हम लोग बहुत ही आसानी से स्ट्रेस को कम कर सकते हैं और शांति का अनुभव कर सकते हैं तो आप अपने नजदीकी ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र से जाकर इस राजयोग का टेक्निक को जरूर सीखिए मेडिटेशन कीजिए और अपने जीवन को आनंदमय बनाइए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे और राजीव जी को दीजिए इजाज़त नमस्कार सलाम नमस्ते खमा गणिसा धन्यवाद राजू जी धन्यवाद